पातजल योग प्रदीप साधन पार शंका जड़ आदर्शनात्मक है उसका धर्म आदर्शन कैसे हो सकता है क्योंकि अभाव अधिकरण रूप होता है अव्य विचार होने से लाघवतया एकत्व सिद्ध है और दृश्य रूप पुरुष का भी आदर्शन रूप कैसे घटता है क्योंकि प्रकाश रूप का अप्रकाश रूप होना असंभव है समाधान उन दोनों आदर्शनों में से यह एक आदर्शन दृश्य स्वरूप भूत भी दृश्य धर्मत्व से विशिष्ट होता है इसमें हेतु है पुरुष प्रत्योपेक्ष दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा करके दृश्य गोचर प्रत्यय के अभाव से यह अर्थ है आठवां अष्टम विकल्प को कहते हैं दर्शन ज्ञानवीति ज्ञान वासना रूप है वह भी दृश्य के सहयोग का हेतु है भोगाप वर्गरूप अनागतावस्था दर्शन यह नहीं कहा है क्योंकि अर्थवत्ता से पुनरुक्ति दोष हो जाता उपसंहार करते हैं इत्यतह इति। शास्त्रों में ये अज्ञान के भेद तांत्रिकों दर्शनकारों ने कहे हैं संयोग के भेद से सभी आदर्शनों की हेतुता को सिद्धांत बनाते हुए ही संयोग विशेष के हेतु आदर्शन विषय परक उत्तर सूत्र को उतारते हैं तत्र विकल्पेति उस आदर्शन में विकल्प बहुत है भेद बहुत है ये पुरुष सामान्य और गुण सामान्य के पुरुषार्थ के हेतु के सहयोग सामान्य के प्रति कारणता में है यह जानना चाहिए जो प्रत्येक चेतन का तथ चेतन का अपनी बुद्धि के साथ संयोग है वह हे का हेतु है यह बात स्वस्वामी इत्यादि प्रकृत सूत्र ने कही है त हेतुर्विद्या चतुर्थ विकल्प रूप आदर्शन ही इस सूत्र के साथ अन्वय मेल खाता है प्रत्यक्ष चेतन इस पाठ में स्वस्व बुद्धि के अनुगमशील चेतन का यह अर्थ है भाव यह है अविद्याक्षय के बाद भी जीवन मुक्त के भोगार्थ विषय रूप से परिणत गुणों के साथ सहयोग उत्पन्न होता है अतः अविद्या गुण और पुरुष के सामान्य संयोग का हेतु नहीं किंतु यथोक्त गुणों का अधिकार ही संयोग का हेतु है स्वबुद्धि के साथ संयोग तो जन्म जिसका दूसरा नाम है उस अविद्या के बिना नहीं होता है अतः बुद्धि और गुणों के संयोग का असाधारण कारण अविद्या ही है वही बुद्धि संयोग के द्वारा दृष्टा और दृश्य के सहयोग के हेतु विद्या से अछेद्य काटने योग्य है इस आशय से वही उत्तर सूत्र ने सूचित किया है गुणों के अधिकार आदि नहीं कहे क्योंकि उनका ज्ञान से उच्छेद नहीं होता एक पुरुष के मुक्त हो जाने पर भी दूसरे पुरुषों के लिए गुणों का अधिकार जो कात्यो बना रहता है जो पुरुष से काटा जा सकता है वही हे का निदान हेतु इस शास्त्र का प्रतिपादनी विषय है अन्यथा काल कर्म ईश्वर आदि जो कि सब कार्यों के प्रति सामान्य कारण है वे भी यहाँ प्रतिपादन का विषय बन जाएंगे।